रविचंद्रन हर्षित ने बिना किसी अजमंजस के तुरंत ही जवाब दिया डायरेक्टर रविचंद्रन ही एक ऐसा शख्स था जो कि न सिर्फ फिल्म क्रू के सभी लोगों को शुरू से जानता था बल्कि वो सभी के सीक्रेट भी बखूबी जानता था उसे अच्छे से पता था कि प्रसाद फिल्म के एक्ट्रेस के साथ मिसबिहेव किया करता था और वो कैमरा अनिकेत चोरी छिपे फिल्म में काम करने वाले एक्ट्रेस का वीडियो शूट करता था और नौशाद फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी छेड़छाड़ करता था सर कहीं डायरेक्टर रविचंद्रन ने तो अशोकन को पूरी बात नहीं बताई हो सकता है लेकिन फिर भी इसका कोई सेंस नहीं बनता ना विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर रविचंद्रन ने ही अशोकन को सब कुछ बताया था तो फिर उसने अशोकन को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया इस बारे में सोचते हुए विक्रांत को अचानक से कुछ याद आ गया उसने हर्षित की तरफ अजीब सी नजरों ऐसी देखते हुए कहा हर्षित तुमने मुझे एक चीज की याद दिला दी अगर हमें जवाब जानना है तो फिर हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कतिल को इन्फॉर्मेशन किससे मिली बल्कि तो हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिली कैसे हर्षद ने विक्रांत की बात पर ध्यान नहीं दिया सो वो विक्रांत की तरफ अनजान सी नजरों से देखने लगा अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि फिल्म क्रू के किसी मेंबर ने अनुरूपा की पूरी कहानी अपनी डायरी में या फोन में नोट बना रखा हो विक्रांत ने कहा तो शायद अशोक ने किसी तरह ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की होगी और फिर इसके बाद उसने उन लोगों को मारना शुरू किया होगा इस तरह से हो सकता है कि उसने पहले नौशाद का मर्डर करने के साथ ही दया करके ऊपर उसके मर्डर का इल्जाम भी लगा दिया ओ कोर्ट हर्षित का मुंह खुला का खुला रह गया ये ये कैसे लेकिन इंस्पेक्टर अशोक ने इतनी आसानी से कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल किया था विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कुछ पल तक सोचने के बाद कहा मुझे तो लग रहा है की इस केस ऐसी कई सारे इतफाक जुड़े हुए है हो सकता है किसी ने अपना फोन या डायरी छोड़ दिया होगा या फिर ये हो सकता है कि अशोकन जब फिल्म क्रू के लोगों को मार रहा था तब उसे क्रू के सीक्रेट के बारे में पता चला होगा ओह तो आपका मतलब ये है कि अशोकन ने किसी ऐसे शख्स को ऐसे वक्त पर मारा जब वो अपने फोन में या या फिर अपनी डायरी लेकर बैठा हुआ था और उसको मारते वक्त अशोकन को फिल्म ग्रू के लोगों का सीक्रेट भी पता चल गया और फिर उसको मारने के बाद अशोकन ने अपना आगे का प्लान बनाया लेकिन एक चीज और सोचिए ये भला एक रात में एक साथ इतने लोगों को मारने का प्लान उसने कैसे बनाया होगा दूसरी बात इंस्पेक्टर अशोकन वहाँ पर नौशाद को मारने के लिए आया हुआ था लेकिन नौशाद की मौत पहले ही हो गई थी इसका मतलब ये है कि अशोकन को सारी इंफॉर्मेशन नौशाद से ही मिली थी नहीं जरूरी नहीं है विक्रांत ने अपना सिरे हुए कहा हो सकता है की नौशाद पहला शख्स न रहा हो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हर्षित को विक्रांत की बात के पीछे का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया हम अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इंस्पेक्टर अशोकन लाइट हाउस वाले गार्ड के बेटे हैं या नहीं या फिर उसने नौशाद अली से बदला लेने के लिए ये सब किया है विक्रांत ने अपना हाथ खोलते हुए कहा भगवान बेहद कंफ्यूज होते हुए हर्षद ने कहा अच्छा चलो एक बार के लिए हम मान लेते है की इंस्पेक्टर अशोकन लाइट हाउस वाले गार्ड का ही बेटा है और वो यहाँ पर नौशाद अली को मारने के लिए आया हुआ था विक्रांत ने फिर व्हाइट बोर्ड पर एक सर्किल बनाते हुए कहा लेकिन अभी हम लोग इस बात को कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रसाद को आग में जलाकर मारा गया है प्रसाद अपना सिर प्रसाद की बॉडी में सबसे कम केमिकल पाया गया था मतलब कि कातिल ने उसे पॉइजन की सबसे कम डोज दी थी और उसकी बॉडी पर निरूपा से जुड़ा कोई निशान भी नहीं छोड़ा गया था तो पहले तो मुझे ये लग रहा था की शायद जब का प्रसाद का मर्डर कर रहा था तभी उसको आ गया होगा और फिर जब प्रसाद ने कािल को मर्डर करते देख लिया तो फिर का आनंद फानंद में उसे आग से जलाकर मार दिया और मुझे जहां तक लग रहा है मतलब समझ में आ रहा था विक्रांत ने फिर व्हाइट बोर्ड पर लिखे प्रसाद के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा चलो एक बार के लिए ये मान लेते है की पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से हुई होगी भले ही प्रसाद ऊपर से देखने में बहुत सीधा साधा लगता था लेकिन हो सकता है कि वो पर्दे के पीछे से घटिया हरकत करता रहा हो मतलब हो सकता है कि प्रसाद चोरी छेपे फिल्म क्रू के लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा हो और फिर अशोकन ने उसका मर्डर करने के बाद उसका डेटा भी चेक किया हो और फिर वहाँ से अशोकन को फिल्म क्रू के बाकी लोगों के बारे में पता चला हो और जब अशोकन के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच गयी तब जाकर उसने और लोगों को भी मारने का प्लान बनाया हो। और उसने इतने लोगो का मर्डर इसलिए कर दिया हो ताकि वो पुलिस का ध्यान मेन के हटा सके ताके याद करते हुए कहा उस वक्त ही मुझे ये केस प्रोपर प्लान किया हुआ लग रहा था लेकिन इतनी गहराई से इसे प्लान किया गया है ये बात मुझे अब समझ में आ रही है लेकिन अर्षद ने कुछ पल सोचने के बाद कहा प्रसाद तो फिल्म क्रू में बहुत दिन से काम कर रहा था और वो बाकी लोगों के साथ काफी फ्रेंडली भी था जहाँ तक मुझे पता है उसकी सबके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी तो हो सकता है कि उसे बाकी के लोगों के काफी सीक्रेट्स पता हों अगर ऐसा है तो हर्षित ने फिर से अपना सिर खोजाते हुए कहा प्रसाद को सिग्नल बॉम्ब की मदद से आग में जलाया गया था जिस वजह से उसका पर्सनल फोन भी जल के खराब हो गया था यहाँ तक कि उसके जितने नोट्स थे डायरी थी उसके काफी सारे पर्सनल सामान भी आग में जलकर राख हो गए थे और दूसरी चीज आप ये सोचिए कि अगर इंस्पेक्टर अशोकन वाकई में उसे मारना चाहते थे तो फिर उन्होंने प्रसाद का मर्डर करने के बाद फिर से उसकी डायरी और बाकी के पर्सनल सामान चेक करने की कोशिश क्यूँ की होगी और अगर कोशिश की भी होगी तो भी कोई फायदा नहीं क्यूँकी वो सब समान तो पहले ही आग में जलकर राख हो गया था ये बात तो सही है विक्रांत ने हर्षद की बातों से सहमति जताते हुए कहा और फिर वो अपनी आंखें बंद करके फिर से खायलों में खो गया सर वो अशोकन इधर ही आ रहा है स्पीड बोर्ड से आ रहा है हर्षद ने फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर अशोकन की लोकेशन चेक करते हुए कहा जितनी स्पीड से वो इधर आ रहा है उस हिसाब से तो वो अगले चालीस मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा अब आप थोड़ा जल्दी सोच के बताइए की आगे हमें क्या करना है विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा अगर उसके आने तक हम ये पूरा केस क्लियर नहीं कर पाते है तो फिर हमें उसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है हम बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करेंगे हम लोगों के पास जब प्रॉपर एविडेंस आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब हम उसे दबोचेंगे ताकि साला किसी भी तरफ से बचकर निकल ना पाए अच्छा तो बहादुर का क्या करें? अक्षल ने पूछा वो और समन्ता कब से घर जाने का इंतजार कर रहे मुझे डर लग रहा है की कहीं वो चिंता मत करो बिना मेरी परमिशन के कोई भी उन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता विक्रांत ने फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा अब हमें निरूपा के बारे में सोचना है और अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में भी सोचना है वो प्रसाद के बारे में हर्षित ने बोर्ड पर प्रसाद के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम थोड़ा की कॉल डिटेल निकाल सकते हो क्या पता लगाओ कि मरने से ठीक पहले उसके पास किसकी कॉल आई थी और उसने क्या बात की थी विक्रांत ने हर्षित ऐसी कहा और हाँ कुछ पुलिस वाले प्रसाद के घर की तलाशी लेने के लिए भी गए थे तो उनसे कॉन्टेक्ट करके ये पता लगाया की उन्हें प्रसाद के घर ऐसी कुछ सस्पिश मिला है क्या और उन पुलिस वालों से ये भी कहो कि वो लोग प्रसाद के घर पर मौजूद कंप्यूटर या लैपटॉप की भी तलाशी लें क्या पता उसमें उसमें भी बैकअप फाइल मौजूद हो ओके मैं तुरंत कहता हूँ हर्षित तुरंत ही अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाकर बैठ गया लेकिन वो अपने कीबोर्ड पर हाथ रखने नहीं जा रहा था की उससे पहले ही विक्रांत ने उसे रोक लिया एक मिनट रुको अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया सो उसने फौरन ही हर्षित को रोकते हुए कहा मुझे लग रहा है की हम लोगो ने एक बंदे को तो मिस ही कर दिया हर्षित को कुछ समझ नहीं आया वो विक्रांत की तरफ हैरत भरी निगाहों ऐसी उम्मीद ऐसी देखने लगा की वो जल्द ऐसी जल्द आगे की बात खत्म करे पूरे फिल्म क्रू में अगर कोई शख्स निरूपा की केयर करता था तो फिर वो एक ही शख्स था विक्रांत ने अपने विचारों को उड़ान देते हुए कहा दयाकर रेडी हर्षित ने अनुमान लगाया दयाकर तो गायब चल रहा है इन सभी लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है और हम तो ये भी नहीं जानते की ये लोग ड्रग्स वगैरह लेते भी थे या नहीं विक्रांत ने उत्तेजित होते हुए कहा